शांति, शांति ओम सोहम सोम आनसम बिभर्म्यहमस्टार उतपूषण भगम हविष्मते सुप्रव्यजमाय सुनवते ओम शांति शांति शांति ओम हम इस वेद ज्ञान के प्रसंग में दसवें मंडल के ऋग्वेद के एक सौ पच्चीसवें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं ये 125वां सौ पच्चीसवा सूप्त बहुत महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे वेद मंत्रों की शैली है वो तीन तरह से बात करते हैं किसी वेद मंत्र में प्रथम पुरुष में बात मिलेगी किसी में मध्यम पुरुष में मिलेगी और किसी में उत्तम पुरुष में मिलेगी जो चीज सामने है वो आपको प्रथम पुरुष में मिलेगी हम जब किसी से संवाद करते हैं वो बात मध्यम पुरुष में मिलेगी जब आत्मा परमात्मा की बात हो रही होगी आत्मा जीवात्मा के विषय में या जीवात्मा परमात्मा के विषय में कोई चर्चा होगी तो वो मध्यम पुरुष में होगी उत्तम पुरुष में तो उत्तम पुरुष में जो चर्चा है वो इस सूत्र में है और इसमें अहम कह के सारी बात कही गई है अर्थात तो मैं जो परमेश्वर की शक्ति हूँ वो इस संसार को कैसे धारण करती हूँ ये बात हम देख रहे हैं हम एक बात और भी देख चुके हैं कि मंत्र में जब वर्णन होता है तो वहाँ किसी चीज की उत्कर्ष की बताने की बात होती है किसी चीज के गलत की बताने की बात होती है कहीं कोई जिज्ञासा होती है कहीं उसको एकदम तिरस्कृत करने की बात होती है तो इनको हम आठ भागों में बांटते हैं तो उसको कहीं स्तुति आशीर्वाद निंदा प्रशंसा आचिख्यासा परिदेवना परिदेवना कहते हैं दुख को प्रकट करने और कहीं शपथ और अभिशाप इस तरह से मंत्रों के विषय होते हैं तो इन विषयों में हम इस मंत्र में देख रहे हैं कि अहम् सोमम आहनसम विभरमी अहम् त्वस्टारम उतभूषण भगन यहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य को बताया गया है मैं सोम को धारण करती हूँ परमेश्वर की जो शक्ति है परमेश्वर की वाणी है वो सोम को धारण करने वाली है सोम एक सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को हम देवता कहते हैं और इस नाते सोम एक देवता है सोम देवता परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है या परमेश्वर के काम को सोम के माध्यम से हम देखते हैं जानते हैं तो यहाँ सोम क्या हो सकता है हमने पीछे देखा सोम के अनेक अर्थ होते हैं सोम का अर्थ आत्मा भी होता है सोम का अर्थ परमात्मा भी होता है सोम का वनस्पति भी होता है सोम का अर्थ गिलोई भी वनस्पति भी होता है सोम का चंद्रमा भी होता है सोम का जल भी होता है सोम का मन भी होता है तो मूल की समझने की है जहाँ शीतलता हो शांति हो सहजता हो वो चीज जहाँ प्रकट हो रही हो वो सोम है तो जब बात चल रही है संसार की धारण करने वाली शक्तियों की तो जहां मात्रा कीमित है वहां तो बेल है मन है आत्मा है इनकी बात कर सकते हैं जहां संदर्भ व्यापक है तो वहां सोम कौन होगा तो यहां कहने वाला तो सोम है नहीं क्योंकि अहम सोमम आह नसम विभर सोम को धारण करती हूं अब धारण करने वाली है उसको तो हम सोम नहीं कहते उसके लिए सोम यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ प्रयुक्त तो हुआ है तो किसके लिए हुआ है तो संसार में ऐसी बड़ी चीज कौन सी है वो सोम चंद्रमा है वो क्योंकि शीतल देने वाली वस्तुओं में जो देवता हमारे सामने है वो चंद्रमा है जैसा कि वेद में एक स्थान पर कहा है सूर्यो देवता वातो देवता चंद्रमा देवता तो चंद्रमा देवता है ये बात इस बात से भी स्पष्ट होती है इसका जो विशेषण दिया गया है वो है आहनसम सोमं विभर में अर्थात जो शांतिदायक है जो अशांति का नष्ट करने वाला है ऐसे सोम को मैं धारण करती यहां एक चर्चा हमने की थी उसको दोहरा लेते हैं कि सोम का अर्थ हमारे आधुनिक लोग सुरा करते हैं शराब करते हैं ये गलत है क्यों गलत है कि सोम की जो परंपरा है वो आज भी है अर्थात यज्ञों में सोम का आसवन किया जाता है क्योंकि आसवन क्रिया शराब में भी होती है और आसवन क्रिया सोम की भी होती है इसलिए हमारे लोगों ने सोम को और शराब को एक साथ कर दिया लेकिन हमको ये समझने की बात है कि सोम जो है आनंद और उत्साह का प्रतीक है वो हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है यज्ञ कर्मों में उपयोग होता है यज्ञ के समय उसका आसवन किया जाता है यज्ञ के समय जो इस चीज का आसवन किया जाता है वो आज भी सुरा नहीं है इसमें एक तथ्य ध्यान देने की है ध्यान देने का तथ्य यह है कि यदि सोम शराब होती तो सोम की परंपरा समाप्त नहीं हुई है चिकित्सा में भी सोम की परंपरा है और यज्ञों में भी सोम की परंपरा है तो यज्ञों में जो सोम की परंपरा है उसमें सोम लता का विधान है अब यदि शराब से सोम लता की ही बनती होती तो आज भी बनाई जाती सोम लता क्योंकि मिलती नहीं है तो उसकी जगह जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो पोतिक तीर्ण है उसको लिया जाता है और पोतिक तीर्ण से जो आसवन किया जाता है और आज भी किया जाता है यज्ञों में किया जाता है तो वो शराब की तरह तो नहीं बनता न शराब होती वो जंगल से सोम को लाया जाता है सोम को गाड़ी पर रखकर करके यज्ञशाला में ले जाया जाता है मंत्र पढ़ उसको सिलबट्टे पर पीसा जाता है पीसने के बाद उसको जाता है और उसकी आहुति दी जाती है तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बताएगा कि इसका शराब से कोई संबंध है ये या तो नितांत तो धूर्तता है या नितांत मूर्खता है इसका इस चीज से कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि शराब की परिभाषा है बुद्धिम लुम्पति यद्रव्य मदकारी तदुच्यते जिस पदार्थ से बुद्धि का लोप हो जाए बुद्धि नष्ट हो जाए उसको हम नशा कहते हैं शराब कहते हैं लेकिन सोम को पीने से किसी की बुद्धि तो नष्ट नहीं हुई कोई पागल तो नहीं हुआ कोई अपने होश तो खोकर नहीं जाता तो ऐसी स्थिति में आपका ये कहना कि सोम यहाँ शराब का ज्योतक है ये नितान्त व्यर्थ है मिथ्या है अनुचित है तो इस दृष्टि से सोम जो है वो शीतलता और शांति का प्रतीक है और किसी भी नशे से न शीतलता आती है न शांति आती है वहां तो निष्क्रियता आती है प्रमाद आता है चंद्रा आती है मूर्छा आती है आनंद उत्साह स्फूर्ति नहीं आती तो वो चीज सोम है जो आनंद उत्साह स्फूर्ति को प्रदान करे तो इस दृष्टि से यहाँ जब हम विचार करते हैं तो सोम के वो जितने अर्थ हैं उसकी अपेक्षा से यहाँ व्यापक परिपेक्ष में और जिन देवताओं के साथ इसकी चर्चा की गई है उन देवताओं के संबंध में उन देवताओं के प्रसंग में जो बन सकता है क्योंकि यहाँ त्वष्टा से सूर्य का ग्रहण है पूषण से वायु का ग्रहण है भगवह से यज्ञ समृद्धि के कारण का ग्रहण है तो इनसे जो मिलता जुलता देवता है उसकी यहाँ पर चर्चा होगी और वो चर्चा सोम के द्वारा होती है तो कौन सोम होगा कहते हैं वो चंद्रमा है तो अब देवताओं का जो क्रम है कि ये इस संसार में जिन देवताओं ने संसार के इस समस्त क्रियाओं को धारण किया हुआ है जो चला रहे हैं जिनसे ये संसार की व्यवस्था बन रही है उनमें सूर्य है चंद्र है वायु है इनके द्वारा होने वाला एक यज्ञ अर्थात इनके समस्त से मिली हुई एक प्रक्रिया है तो ये कहता है सोमम आहम विभर मैं ऐसे सोम को धारण करती हूँ जो कैसा सोम है आह जो शांति देने वाला है जो शीतलता देने वाला है तो इसलिए शीतल जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ हमें शांति देते हैं उन पदार्थों का सोम के नाम से ग्रहण होता है क्योंकि इसमें सौम्य भाव होता है जब हम किसी को कहते हैं ये बड़े सौम्य व्यक्तित्व का धनी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने कोई शराब पी रखी है या कोई उत्पात मचा रहा है वहां में कारक बहुत सहज सरल शांत प्रकृति के व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये सौम्य व्यक्ति है हम किसी के चेहरे को भी जब कहते हैं कि इसका चेहरा बड़ा सौम्य है तो वहां पर सहज एक सरलता एक शांति का भाव जिस चेहरे पर होता है तब हम उसको कहते हैं कि ये सौम्य है तो संसार में जितना सोम गुण है वो तुलना में है वो तुलना में आग्नेय गुण किस में है सूर्य में है और सौम्य गुण किस में है चंद्र में है तो इसलिए सूर्य के जो काम हैं वो लेने के हैं और चंद्रमा के काम जो हैं वो देने के हैं जब सारे संसार की जो प्रक्रिया है वो दो भागों में हर समय बंटती है आप महीने में देखेंगे तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है आप साल में देखेंगे तो उत्तरायन और दक्षिणायन है आप दिन में देखेंगे तो रात्रि और दिन है इसी तरह ऋतु को देखोगे तो हेमंत या ग्रीष्म है तो सारा जो संसार है उसको हम दो भागों में बांटा हुआ देखते हैं, और ये दो भागों में बंटा है तभी ये संसार चल रहा है तो ये संसार का चलना हर जगह दो भागों में बांटा है प्राणियों में भी दो भागों में बटा है स्त्री है पुरुष के रूप में है चाहे वो समाज में मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो इसी तरह पदार्थों में भी ऐसे हैं कुछ आग्नेय गुण वाले हैं कुछ सौम्य गुण वाले हैं तो इसलिए यहाँ जो सौम्य गुण वाले पदार्थ हैं वो सौम्य गुण के उत्पादक से जुड़े हुए होते हैं प्रश्नों प्रश्नोपरिषद में जब पहला प्रश्न किया है कि ये संसार कैसे उत्पन्न होता है तो उत्तर दिया गया है कि संसार को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर में मिथुनम उत्पाद एक जोड़े बनाए हैं उसने वो जोड़े सब जगह आपको दिखाई देंगे वस्तुओं में भी दिखाई देंगे प्राणियों में भी दिखाई देंगे समयों में भी दिखाई देंगे तो वहां पर गिनाया है कि जैसे सूर्य है और चंद्र है तो सूर्य जो है वो आग्नेय है चंद्र जो है वो सौम्य है कृष्ण पक्ष है शुक्ल पक्ष है इसमें शुक्ल पक्ष को सौम्य और कृष्ण पक्ष को आग्नेय माना गया है इसी तरह से हम जो पूरा साल है इसको बांटते हैं दक्षिणायन है उत्तरायण है दक्षिणायन में वनस्पतियों को रस मिलता है हाँ उत्तरायण में इसका रस निकल जाता है तो संवत्सर हो तो उसके दो भाग हैं महीना हो तो उसके दो भाग हैं और यदि दिन है तो भी उसके दो भाग हैं और प्राणी है तो उसके भी दो भाग हैं तो समय और जल सबके दो दो भाग हैं वस्तुएं हैं वो भी दो दो भाग वाली है तो इस तरह से यहाँ पर जल जो है वो सौम्य गुण वाला है और जो हमारी अग्नि है वो आग्ने गुण वाली है तो रई और प्रा चंद्र प्राण तो इनके द्वारा ये संसार बनता है तो इन मिथुनम उत्पाद थे थे। ये जोड़े बना करके एक से ये कुछ काम दूसरे से कुछ काम मिला करके काम चलता है तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र की चर्चा चल रही है कि भई ये देवता मिल करके काम करते हैं तो जितना चंद्र का काम है वो विसर्ग काल में होता है और जितना आदान का काल है वो सूर्य के साथ होता है आदान आदानम ही विसर्गाय पयो वारी मुचा कालिदास इस बात को तो कहते हैं भाई आदान नहीं होगा तो विसर्ग कैसे होगा यदि कोई लेगा नहीं तो देने की प्रक्रिया कैसे बनेगी इसलिए निरंतर एक तरह से नहीं हो सकता तो ऐसा होने के बाद ऐसा होता है ऐसा होने के बाद ऐसा होता है एक क्रम है एक चक्र है वो चलता है तो इस चक्र को परमेश्वर जब चलाता है तो इन देवताओं के माध्यम से चलाता है तो इन देवताओं से जो चक्र चलता है तो उससे इन देवताओं के कार्यो का संतुलन भी बनता है और उनका एक दूसरे से पूरक होना भी बनता है इसलिए यहाँ पर कहा अहम सोमम आह नसम बेभर्मी अर्थात तो इस चंद्रमा को मैं धारण करती हूँ ये वाणी है परमेश्वर की वो कह रही है कि ये जो चंद्रमा है ये भी मेरा ही व्याख्यान है मेरे ही स्वरूप का सामर्थ्य का कथन है और ये कथन कैसा है आह जो शांत है जो सौम्य है जो शीतल है उसको देने वाला है। तो मैं शांत, शीतल इस चंद्रमा को धारण करते चंद्रमा शब्द का भी वही अर्थ है ये संस्कृत की चदी आल्लादने धातु से बनता है और जिसका परिणाम होता है कि जिसको मिल करके जिसको पा करके जिसको देख करके जिसके पास जा के मन में आह्लाद हो प्रसन्नता हो उनंद हो तो इसलिए इसका नाम चंद्र है तो रमन कराने वाला आनंद देने वाला अपने अंदर शीतलता प्रदान करने वाला ये ऐसा सोम गुण युक्त होने से ये अशांति का निवारक है ये जो उष्णता है गर्मी है उसका हटाने वाला है तो यहाँ पर जो विशेषण दिया है मंत्र में वो है आहन मतलब केवल ये नहीं कहा कि सोमम बिभर्मी लेकिन उसके साथ उसकी विशेषता भी बता दी अहम सोमम आहनसम विभर्मी मैं ऐसे सोम को धारण करती हूँ जो सोम की संसार में जो सौम्यता है उसको उत्पन्न करने वाला है जो शांति है उसको उत्पन्न करने वाला है इसलिए जब चंद्र का प्रभाव होता है जब समाज में संसार में शीतलता का प्रभाव होता है तब वनस्पतियों के रस जो हैं वो बढ़ते हैं वनस्पतियों में हरियाली आती है वनस्पतियों के औषधीय गुण अच्छे बनते हैं इसलिए जब औषधियां प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसे समय में प्राप्त की जाती हैं जब उनमें रस परिपूर्ण हो अर्थात यदि आप ग्रीष्म काल में औषधियों का संग्रह करेंगे तो वो निरस हो चुकी होंगी उनका रस सूख चुका होगा क्योंकि उस समय सूर्य का प्रबल प्रभाव होता है तो सारी जो वनस्पतियां हैं वो निर्वीर हो जाती हैं हो जाती हैं इसलिए इस संसार में जो सोम गुण है वो सोम गुण मनुष्य को आनंदित करने वाला है उत्साहित करने वाला है स्फूर्ति देने वाला है इसलिए मंत्र के साथ जो शब्द है अहम सोमम आह नसम विभर्मी मैं शांतिदायक आह्लाद देने वाले चंद्र को धारण करती हूँ ओ